सुदामा जी चावल की पोटली बगल में दिए चले थक गए थोड़ा आराम कर ले तो सुदामा जी आराम करने के लिए लेट गए भगवान का वचन है जो तू आए एक पग में आ पग सात उनके सात कदम को तो छोड़ दीजिए दो कदम कितने हैं एक पग में भगवान ने पाताल, तल अतल अतल सुतल को नाप लिया दूसरे पग में भूर बहा सुहा जनम हाथ सतल को नाप लिया इसने दो पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया उसके साठ पग कितने होंगे तो भगवान का वचन है तुम एक पग निकालो मैं सात पग निकालूंगा इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा मेरा भक्त है आया मेरे दर्शन के लिए अब यात्रा सुलभ कर देने के सुदामा जी की आँख खुली क्यूँकी सोते हुए ही भगवान ने सुदामा जी को द्वारिका में पूछा किया सुधामा जी ने आज थोड़ी अच्छा एक सेवक जा रहा था सुदामा जी ने कहा भैया यहाँ आइए ये यह द्वारिका का है बोले साहब यही तो द्वारिका है आप बैठे हैं ये द्वारिका है अच्छा ये द्वारिका है बोले हमारा कन्हैया का है बोले भाई मकान नंबर ब्लॉक लंबर सब कुछ बताओ गली नंबर तब पता लग नाम भी पूरा बताइए अरे वो कन्हैया अरे वो कृष्ण कन्हैया शिव के हाथ पाओ काम आप किसके विषय में पूछ रहे हैं कृष्ण कन्हैया श्री श्री श्री श्री श्री कितने सारे श्री लगाने के बाद श्री द्वारिक दृश्य आप हमारे महाराज के विषय में पूछ रहे है महाराज ये जो तो महल नजर आ रहा है जहाँ ध्वजा लगी है वो हमारे महाराज जी का महल है सुना जी चल दिए भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंदर चले गए पर कुछ आचार्य बताते हैं द्वारपालों ने रोक दिया कहा जाएगा बोले अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वार द्वारपालों ने कहा फती सी झोटी धूल से लथपथ फरीर पग में चप्पल नहीं और मित्र बता रहे कृष्ण एक सेवक ने कहा वो भी सकते हैं हमारे प्रभु लीलाधारी है कब कौन सी लीला कर दे ये कोई नहीं जानता सेवक डोला डोला भगवान के पास गया नमस्कार किया गुरुद्वारिका दृश्य की सेवक ने नमस्कार किया बोले प्रभु अब तक तो इस दरबार में ब्रह्म आदि देवताओं को आते देखा लेकिन आज ना जाने कैसी महाविभूति आई है धूल से लथपथ शरीर है फटी सी धोती है पग में चप्पल नहीं और अपना नाम सुनामा बता रहे ललित हो गए भगवान उत्तावले हो गए अपने भक्त के दर्शन के लिए भावुकता में पीताम्बर का कृषपाधिका का मुकट का किसी की होश नहीं भगवान तोड़े दौड़े दौड़े दौड़े जा रहे हैं इसका सबूत क्या है जगतनाथ क्या ऐसा सबूत जगन्नाथ जी क्या है कोई सरबरताज नहीं दो बाय ऐसे खोले और जा रहे हैं पूरी द्वारिका मलना मच गया ऐसी कौन सी महाविभूति आ गई कि हमारे द्वारे का दृश्य भावता में जा रहे दौड़े दौड़े सबके मन में क्या क्या ख्याल आता भगवान दरवाजे पर गए अपने सुदामा को देखा आलिंगन किया दोनों ने एक दूसरे को भिगो दिया आंसूओं की धारणा भगल में हाथ धारे भगवान श्री कृष्ण सुदामा को लेकर आ रहे हैं अरे सबने का ये वो महाविभूति जिसके लिए हमारे सरकार ललित हो रहे सबने सुदामा को नमस्कार किया भगवान गए सुदामा को लेकर रुक्मणी के भवन में किसके भवन में रुकमणि लक्ष्मी जी हैं भगवान लक्ष्मी जी के भवन में लेकर जा रहे हैं लेकिन रावण को लक्ष्मी जी को लेकर चला गया था अपने भवन में जो लक्ष्मी को अपने भवन में लेकर जाएगा भगवान उसको खानदान के संग मार देंगे और भगवान अपनी मर्जी से अगर लक्ष्मी के भवन में लेकर आ जाए तो उसका कोई नाश करने वाला नहीं हैगा श्रीनिवास निवास श्री वेंकटेश्वर श्री गोविंद तो नारायण ना। सुदामा जी को पलंग पर बिठा दिया किसके रुक्मणी जी के पलंग पर बैठा दिया भगवान ने कहा रुक्मणी खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो महाविभूति है जिनके चरण धोला जल लेकर आई है में पड़ गई इतनी दासियों के होते हुए सरकार मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं होगी महाविभूति तो, तो यहाँ दास आपके कृष्ण किशोरदास जी कहते हैं भगवान के अंदर ही नदियों का वास है गंगा जिले के चरणों से निकली तो कितनी नदियां भगवान में हैं तो मानो भगवान के भीतर बैठी नदियों ने कह दिया वार सरकार हम आपको नजर नहीं आए आपने उनको भेज दिया जल लेने के लिए हम किस काम आए और वैसे भी कहा है ना कि राम तेरी गंगा मेले हो गई पापियों के पाप धोते-धोते बात ठीक है जब पापी लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो पापी लोग गंगा जी को मलिन कर देते हैं और वही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ऊंच को जो वैष्णव होते भगवान का भजन करने वाले कथा सुनने वाले लोग हैं भगवान के भक्त उनको गंगा नहाने की जरूरत नहीं है वो तो नहानी ना वो भागवती वो भागीरथी गंगा ये भागवती गंगा उसमें गोता मारना पड़ेगा इसे कान के द्वारा स्नान करना पड़ेगा उन्हें जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे ऊंच कोटि के भक्त जब गंगा जी में स्नान करते हैं गंगा तो जी को पवित्र कर देते हैं इसलिए कहते वा कलपत्र भय बचा कृपा सिंधु भय बच्चा पतिता नाम पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमो गंगा को पवित्र कर देते हैं कथा आती है भक्त माल में एक भक्त था जिसका नाम था पौंड्रिक जोड़ू का गुलाम और पत्नी के चक्कर में मा पिता को पीटता था बहुत कष्ट देखा एक दिन तो ससुराल वालों ने घोड़ा ही दे दिया हो गया अरे पिताजी बोलते मूर्ख तू ये क्या के आगे दब रहा है? क्यूँ लिया है घोड़ा बोले आपको जेल ना हमें घोड़ा मिल गया एक दिन क्या हुआ की मात बिताने का हम तो तीरथ यात्रा पर जा रहे हैं तू रहना पौंड घर में पत्नी ने कहा देखो जान छिलाकर तीरथ यात्रा पर जा और हम घर का काम करे स्वामी जी को कह दिया हम भी तीरथ यात्रा पर जाएंगे खुद तो घोड़े पर जा रहे हैं माता पिता पैदल जा रहे हैं संत का आश्रम था वहां पर रुके आधी रात का समय था पौंड्रिक की आख खुल गई आश्रम में चल रहे थे हैं। तो पौंड्रिक जी ने क्या देखा कि कुछ काली कलोटिया स्त्रियां कुछ वस्त्र धाम की बाल बिखरे बड़ी बदसूरत थी लेकिन हुआ क्या ऋषि के आश्रम पर आए और थोड़ी देर में क्या देखते हैं सच दस कर सुंदरी बनकर जा रही है पौड्रिक तो सौ गया। ये क्या हो गया पांड्रिक ने ऋषि से कहा की ये कौन सी स्त्रियाँ आई को तो पूर्वी बनकर सुंदर बनकर जा रही है ऐसा क्यों कौन नहीं है ऋषि ने कहा पौड्रिक ये कोई आम मूर्ते नहीं थी ये गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मंदा सिंधु कावरी नदियां जब पापी लोग इनमें पाप धोते हैं तो ये मलिन हो जाते हैं और जब मेरे आश्रम में आती है तो ये पावन हो जाती है पोल्ट्रिक चौंक गया। बोले महाराज ऐसा कौन सा वरदान है आपको आपके आश्रम को जिससे पवित्र हो जाती है ऋषि ने कहा मुझे मेरी माँ बाप का आश्रम है अब तो पोल्ट्रिक घबरा गया कोसने लगा के मैंने पत्नी के चक्कर में अपने माता को कष्ट दिया दिपचार है अब हम अपने माता की सेवा नहीं छोड़ेंगे तो जिस कुटिया में अपने माता पिता को उसने मारा था उसी कुटिया में पंडलपुर में लेकर खिले ऊपर एक रस्सी से चुटिया बांध दी क्यों बांध दी जैसे निंद्रा आवे चुटिया खिस्से को पैर दबाने लगता चौबीसों घंटो सेवा करते उसी समय की ऐसी लीला हुई कि रुक्मणी जी जो थी भगवान श्री कृष्ण से रुटकर पंडलपुर आ भगवान बोले रुकमणी चल लोग हसी उड़ाएंगे मैं भगवान ने बड़ी कोशिश करी नहीं मानी भगवान भी चलने के लिए चले गए पौंड्रिक की पुटिया के बाद खड़े हो भक्त भक्त पौण्ड्रिक तुम्हारी मातृ पुत्र पिता सेवा देखकर मैं प्रसन्न हो गया आ मैं पंडली नाथ आयो मेरा दर्शन करने पौटिक जी ने कहा बात सुनिए माता पिता की सेवा से छुक्ति हो जाएगी तब आपका दर्शन करेंगे भगवान खड़े घंटा बीच नोले बोले आ आजा बेटा दर्शन कर ले बोले प्रभु सेवा ही नहीं मिल रही छुक्ति सेवा से छुक्ति नहीं मिल रही कैसे तो पौटिक ने कहा ऐसे करें एक ईट अंदर से लीच और बाहर आप इस पर विराजमान रहिए मेरी सेवा पूरी हो जाएगी तो हम आपका दर्शन करने आंटों बिट गए सेवा तो पूरी नहीं तो भगवान उसी ईद के ऊपर ऐसे खड़े हुए भगवान ने कहा जा मेरे भक्त पौण्ड्रिक मेरा भी वचन है वो जब तक आने वाला नहीं मैं यहाँ से जाने वाला नहीं रुक्मणी जी बोले कहा चलेगी अब तक तो बोलते चलो चलो चलो ढूंढती ढूंढती आ गई प्रभु चलिए अब तुमको खास पहचानेंगे वो आम भक्त पर भगवान कहते हैं उन्होंने कहा भगवान ने कहा उधा मैं तो अपने भक्तों के पीछे चलता बोले पीछे पीछे बोले इतना कर्जे चला देते हैं उनके तलवे से जो झूल निकलती है ना उसे नाथे पर धन कर भक्तों के कर्जे को तो उतारता हूँ तो वो खास जाने वाले नहीं सुन रहे तो लक्ष्मी जी के पीछे ऐसी खड़ी हो आज भी पंडलपुर में भगवान एक पर खड़े हो जय जय पांड रंग हरि जय जय पांड रंग हरि जय जय पांड रंग हरी जय जय पांड रंग हरी जे जे O oh, Vitthal Vitthal Vitthal Hari Om oh, Vitthal, eh, e paay Baba Vitthal Hari Om oh, Vitthal, e eh, Vitthal Vitthal Vitthal Hari Om oh, Vitthal. हे माए बापा मिटकेला हरि ओम मिटकेला ए पंडल पुरजा मिटकेला हरि ओम मिटकेला जय जय पांड रंग हरि जय जय पांड रंग हरि ओ जय जय पांड रंग हरी जय जय पांड रंग हरी बोलिए पंडलीस भगवान जी हरी ओ इस तरह से जो है भगवान सुदामा जी के चरणों को थाल में डाल दिया अब रुक्मणी जी पानी कब लेकर आई वो तो देखी गई तो भगवान ने अपने आसमु से ही सुदामा के चरणों को धो दिया क्यों? सुदामा जी के तलवे में काटे लगे हैं छाले पड़े हैं और जहां जख्म हुए वहां कंकर के कितना फीड़ा हो रही है भगवान को देखा देखा, देखा नहीं गया और भगवान रोने लगे तो रो रही नहीं रो रहे नहीं है गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मंदा सिंधु कावरी इन नदियों से रहा नहीं गया ये नदिया भगवान के नेत्रों से प्रकट होकर भक्त सुदामा के चरणों को चुलाकर ये नदियाँ भी पावन हो गई। बल भक्त भगवान ने की भगवान ने सुधामा के जी को पूछ लिया सुदामा तेरू विवाह भयो तुम्हारी जी सुदामा जी शर्मा बोले कन्हैया भयो सुदामा जी ने पूछ लिया भगवान ने कहा सुदामा तु मुझे विवाह में बुलाया बस कन्हैया होगी बस सुदामा जी ने कहा कन्हैया तेरो विवाह भयो भगवान ने कहा मेरी छोड़ दे बाद में सुनाऊंगा अपनी सुना तो भगवान ने कहा सुदामा जब जीवा भयो है तो भाभी जी ने कुछ भेजियो भी हो बोले नहीं कन्हैया वो तो कच्चे चावल कहा से देगा कृष्ण के खाट देखें एक संत कहते हैं कि जिस वक्त सुधामा जी द्वारिका जा रहे थे तो सुशीला जी ने एक बात कही थी कि प्राण प्यारे श्री कृष्ण से, से कह देना एक मास तो ये पक्ष में दो एकादशी होई मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो सुशीला जी कहती है गा के द्वारिका दृश्य कृष्ण ऐसी कह देना कि आपके जो भक्त हैं वो महीने में दो दिन अन्न नहीं खाते एकादशी में पंद्रह पंद्रह दिन और मेरे बच्चे जब मुझसे भोजन मांगते हैं तो मैं कहती हूँ भोजन नहीं मिलेगा एकादशी चेतना तो उद्दारिका दृष्टि कृष्ण से कि हमारी एकादशी कब खत्म होगी ये सुनते ही भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने रहे हैं और भगवान ने कह दिया को सो हो गई पर अब ना पास हो भाभी तेरे घर जी नित्य दुआ दशी हो अब बौद्ध एकादशी रख अब भजन में मस्त करो अब द्वादशी चलेगी चकाचक टक भोजन खाओ तो सुधामा का प्रसंग है इस प्रकार से भगवान की भगवान की कृपा हो गई सुधामा जी पर तो नमन करते हुए हम आगे बढ़ते है विश्राम की ओर कथा को लेकर जाना है तो इतना ही प्रसन्न सुधामा जी का क्षेत्र हम आगे बढ़ते है सूर्य ग्रहण था कुरुक्षेत्र में पांच तालाब हैं जो के की श्री परशुराम जी ने वहाँ पर स्थापित किए हैं भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र आये अपनी पत्नियों को लेकर इंद्रप्रस्थ ऐसी पांडव आये अपनी पत्नी को लेकर और वृंदावन से यशोदा मैया न बाबा और सब गोपिया आई आज यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को सौ साल के बाद देखा क्यूँकी आज भगवान श्री कृष्ण की आयु एक वर्ष की है जब भगवान वृंदावन से मथुरा गए थे उस वक्त भगवान 11 वर्ष के थे आज एक सौ ग्यारह वर्ष के भगवान हो गए माता यशोदा के सीने से दूध टपकने लगा कृष्ण को आलिगन किया क्या भाव वो हम अपने मुख से क्या कहेंगे और वहीं माता देवकी को पता लग गया कि मेरे पुत्र कृष्ण ने अपने गुरुदेव शांवनी मुनि के मृत्यु पुत्र को ला दिया था माँ देव की ने प्रार्थना करी तो माँ की प्रार्थना पर भगवान बली जी के पास गए और बली जी के पास जो भगवान के छह भाई थे उनको भगवान लेकर आए चार हाथ वाले थे उन बालकों ने उस दूध का पान किया जिस दूध का श्री कृष्ण ने पान किया और परम धाम को चले गए बोलो द्वारिका दृष्टि भगवान की जय परिश्र महाराजी का अंतिम दिन है मृत्यु का कोई भय नहीं है परीक्षक जी ने पूछ लिया प्रभु ये बताए कि मेरे दादा और दादी का विवाह कैसे हुआ सुखदेव जी मुस्कुरा है तथा आती है एक समय कुछ चोर जो थे इंद्र प्रस्थ ब्राह्मण की गैया को चुरा कर जा रहे थे इंद्र का धनुष बाण वो द्रौपदी के भवन में था और द्रौपदी में युद्धेश्वर जी विराजमान अर्जुन ये बात जानते थे पर धर्म को जुड़े अध्यात्मिक रामण का वर्तन धर्म और अक्ष की रक्षिता तुम धर्म के लिए कार्य करो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा जब सीता का हरण कर लिया रावण किसका रूप लेकर आया था धर्म का रूप लेकर आया था साधु रूप लेकर आया था सीता का हरण कर लिया किसी ने पूछ लिया सीता तुम्हारा क्या होगा बोले मैंने धर्म के लिए पैर बढ़ाया इसलिए धर्म और अक्ष जिस धर्म के लिए मैंने पैर बढ़ाया वो धर्म ही मेरी रक्षा करेंगे किसने रक्षा करी भगवान ने रक्षा करी होगी और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ धनुष मान ले लिया दो की रक्षा करी अर्जुन को बारह वर्षों का वनवास वनवास काटते हुए जब अर्जुन सोमनाथ जी के मंदिर गए श्री कृष्ण ऐसी उनकी भेंट हुई उस समय बलराम जी ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कर दिया तय कर दिया और श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साधु का रूप धारण करने को कह दिया और द्वारिका में छप्पन करोड़ रूपये जदु थे बाकी दूसरे कितने होंगे सबका दुख सुख अर्जुन को बता दिया अर्जुन द्वारिका में गए जो अर्जुन को नमस्कार कर अर्जुन बोले हाँ तुम्हें तो ये चिंता सता रही है लोग तो हैरान हो गए बाबा को कहने की जरूरत तो है नही बाबा को केवल नमस्कार करते है पूरी फाइल को तो बाबा ही बोल देते लोगो की भीड़ जमा हो गयी दाऊ भैया गुजरते दाऊ भैया भी चले गए दाऊ भैया को देखकर अर्जुन घबरा गए दाऊ भैया ने कह दिया नमो नारायणम भगवान अर्जुन ने कह दिया आ तुम्हें अपने बहन की चिंता बहुत सता रही है जब जब तुम्हारी बहन सजाही हुई है तुम्हें विवाह की चिंता सता रही है चिंता मत करो कारण अर्जुन से ही विवाह होगा बलराम जी बोले साधु बात को ठीक करना बहन की चिंता तो सता रही है साधु ने कह दिया अर्जुन ऐसी विवाह होगा तो दुर्योधन ऐसी बीवा देखी अब क्या करे साधु की सेवा तो करनी चाहिए द्वारिका में लेकर गए बोले कृष्ण साधु की सेवा करो बड़े चमत्कारी हम किसी कार्य से जाते हैं भगवान का काम हो गया हम तो तुम्हें घर में लेकर नहीं आये दाऊ भैया ही लेकर आये आपको घर में भगवान जानबूझकर सुभद्रा के सामने अर्जुन की तारीफ करते थे तारीफ कर कर कर सुभद्रा के दिल में अर्जुन की प्रति जगह बना बाबा सन्यासी को लेकर गए बोले सुभद्रा फिर विवाह होने वाले अरे सेवा कर साधु की आशीवार मिले, मिलेगा छोड़कर चले गए सुभद्रा अर्जुन को प्रसाद थी। परोसुद्रा ने का लग रहा तो कुछ जाना बेचो नहीं है योग माया से कौन सुख सकता है फिर ये तो अर्जुन है सुभद्रा ने कहा ऐसे कि तो मानने वाला है दरवाजे पर जाकर आवाज मार अर्जुन सुभद्रा बोली बात तो पक्की हो गई अर्जुन ही सुभद्रा आइये क्या दृश्य बना रखी तुम्हारे लिए कृष्ण ने कह दिया पहचान लिया नौ तो ग्यारह हो गया अब पकड़ा सुभद्रा का हाथ बिठाया रथ पर अब अर्जुन को तो लेकर चले गए द्वारिका में शोर मच गया सन्यासी बाबा सुभद्रा को लेकर चले गए बलराम जी दौड़े दौड़े आए बोले कृष्ण जिसको साधु बाबा समझ रहे थे वो तो पाखंडी निकला मैं उसे नहीं सुन और वहां नारायण से ना अर्जुन के पीछे एक हाथ से अर्जुन रथ को चला रहे एक हाथ से ऐसी चला रहे अर्जुन जैसा महान योद्धा न हुआ ना होगा किसने इसनेकल एक कहाँ से हो गया नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं चोरी से विद्या सीखी चोरी से विद्या सीखने वाले को हमारे धर्म में कोई मान्यता नहीं दी गई है इसलिए अगर तुम्हें किसी से ज्ञान लेना है उनकी शरणागति में जाओ उनका आशीर्वाद लो उन्हें सब कुछ बता दो वो जब आशीर्वाद देंगे उस ज्ञान ऐसी हमारे धर्म में महानता दी गई है और वो आपको आशीर्वाद आज नजर ही आ गया कि ऐसे परम भागवत का आशीर्वाद और आप सबको भी उनके द्वारा प्राप्त हुआ कोई झूठ का कहा सब कुछ बता दिया और आज देखो गति पर बैठे तो लावारिश नहीं है वारिस है परम्परा के द्वारा गति पर बैठे ऐसे वैष्णवों को हम नमन करते होंगे इसलिए अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है और अर्जुन ही रहेंगे अर्जुन की जगह कोई नहीं ले सकता है एक हाथ से रथ चला रहे हैं एक हाथ से धनुष बाढ़ चला रहे हैं। सुभद्रा ने कहा कृष्ण ने मुझे बड़ा सुंदर रथ चलाना सिखा मैं रथ चलाती हूँ तुम बाढ़ चला यहाँ कृष्ण बलराम जी आ गए बलराम जी को देखकर अर्जुन घबरा गया। भगवान ने पीछे से इशारा किया तुम चिंता न करो मैं हुए भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया भगवान ने कहा जाऊ भैया आपने क्या कहा सन्यासी बाबा भेन को लेकर जा रहे हैं मैं तो देख रहा हूँ बहन सन्यासी बातों को लेकर जा रही है और मुझे तो ये अर्जुन लग रहा है भगवान तो जी ने रथ रोक दिया अगर ये अर्जुन है तो कन्हैया सब किया कराया तेरा ही है, है इस चरित्र को सुनकर परिश्वर महाराज जी बड़े भावक हो गए बोलो दीन बंधु भगवान की बहुत करीब पोच रहे हैं हम एक समय भगवान मिथिला गए मिथिला के राजा बहुल राजा बहुलक्ष भी ऋषि मलिक के संग भगवान को भोजन का निवेदन दे दिया और वहीं श्रुति देव नाम के ब्राह्मण से उन्होंने भी भोजन का निवेदन दे दिया अब भगवान समस्या में फसद भगवान कहते हैं ऋषि के यहाँ जाऊंगा तो राजा बोलेगा हम राजाओं को कहाँ पूछते हैं ऋषि लोग इनके भक्त ऋषियों से प्रेम करते वो नाराज और राजा के यहाँ जाऊंगा तो ऋषि नाराज हमारे यहाँ खान का नहीं है वहाँ अठार ऐसी छप्पन भोग मिलेगा इसलिए वहाँ चले गए तो उस वक्त भगवान ने भी दो रूप बना लिए, ऋषियों ने भी दो रूप बना लिए सुखदेव जी कहते राजा परिचित हम भी श्री कृष्ण के ही थे, हमने भी दो तो रूप बना लिए भगवान श्री कृष्ण राजा बहुल के यहाँ गए तो राजा बहुलक्ष में छप्पन प्रकार के भोजन सोने की चौकी सोने की थाली में वो एक साथ पढ़ेंगे तो सोने की चौकी सोने की थाली पर देसी धीमे खूब पकवान खिलाए भगवान बड़े प्रसन्न होकर खा रहे और जब भगवान श्रुति देव के आ गए तो श्रुति देव का जो कपड़ा था नुमाल ऐसे आकाश मार्ग में जैसे पथानो में न ऐसे ही ऐसे नाच नाच कर उनका स्वागत किया चटाई पर बिठाया पत्तल पर जो सूखा भोजन था उसी प्रेम से खा रहे भगवान जो वहाँ खा रहे थे उसी प्रेम से ऐसी फिर बड़ा सुंदर वेद स्थिति का वर्णन दिया गया भागवत जय जय जय सदा परि पूर्णम देवन भी माया ये जीव है आ सम में शक्ति संचालित करो हम मत हम आदि मध्य तथा अंत यक्ष आपका ही गारे करती सदे नमो नमा पर नाप ना पार पार रही वेद भगवान ने ती ने कहे वेद पुकारें पर वेद भगवान भी उनके वेद को कोई नहीं वेद को नहीं जान सकते ऐसे भी